श्री राम रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद तिरुपन अधर के मकान पर किसान आदिभक्तों के संग में बालक का विश्वास अछूत जाति और शंकराचार्य साधु का हृदय श्री राम कृष्ण ने कलकत्ते में अधर के मकान पर सुभागमन किया है आप अधर के बैठक घर में बैठे हैं दिन के तीसरे पहर का समय है राखाल अधर मास्टर ईशान आदि तथा अनेक पड़ोसी भी उपस्थित हैं श्री ईशान चंद्र मुखोपाध्याय को श्री राम कृष्ण प्यार करते थे वे अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में सुपरिंटेंडेंट थे पेंशन लेने के बाद भी ध्यान दान ध्यान धर्म कर्म करते रहते थे और बीच बीच में श्री राम कृष्ण का दर्शन करते थे मछुआ बाजार स्ट्रीट में उनके मकान पर श्री रामकृष्ण ने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 इस समय उनके मन में भाटपाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करने की इच्छा थी आज शनिवार 22 सितंबर अठारह सौ ईस्वी है श्री राम ईशान के प्रति अपनी वह कहानी कहो तो बालक ने पत्र भेजा था ईशान हंसकर एक बालक ने सुना कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है इसलिए उसने अपनी प्रार्थना जताने के लिए ईश्वर के नाम पर एक पत्र लिख लेटर बाक्स में डाल दिया पता लिखा था स्वर्ग सभी हँसे श्री राम कृष्ण हँसते हुए देखा इसी बालक की तरह विश्वास चाहिए तब होता है ईशान के प्रति और वह कर्म त्याग की कहानी सुनाओ तो ईशान भगवान की प्राप्ति होने पर संध्या आदि कर्मों का त्याग हो जाता है गंगा के तट पर सभी संध्योपासना कर रहे हैं एक व्यक्ति नहीं कर रहा है उससे पूछने पर उसने कहा मुझे असौच हुआ है संध्योपासना करने की मनाही है मृता सोच तथा जन्मा सोच दोनों ही हुए हैं अविद्यापी माता की मृत्यु हुई है और आत्मा राम का जन्म हुआ है श्री राम की अच्छा वह कहानी सुनाना जिसमें कहा कि आत्मज्ञान होने पर जाति भेद नहीं रह जाता ईशान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 क्या इन दोनों में भेद है श्री रामकृष्ण हस्कर और वह समन्वय की कथा कैसी है सभी मतों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है ईशान हसकर हरी और हर में एक ही धातु ही है केवल प्रत्यय का भेद है जो हरी है वही हर है विश्वास भर रहना चाहिए श्री रामकृष्ण हसकर अच्छा वह कहानी साधु का हृदय सबसे बड़ा है ईशान हंसकर सबसे बड़ी है पृथ्वी उससे बड़ा है समुद्र उससे बड़ा है आकाश परंतु भगवान विष्णु ने एक पैर से स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन पर अधिकार कर लिया था पर उस विष्णु का पद साधु के हृदय में है इसलिए साधु का हृदय सबसे बड़ा है इन सब बातों को सुनकर भक्तगण आनंदित हो रहे हैं आद्याशक्ति की उपासना से ही ब्रह्म की उपासना होती है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 हमें अपने भुवन मोहिम माया द्वारा मुक्त न करो ईशान यह माया क्या है श्रीराम के जो कुछ देखते हो सुनते हो सोचते हो सभी माया है एक बात में कहना हो तो कामनी कांचन ही माया का आवरण है पान खाना तंबाकू पीना तेल मालिश करना इसमें दोष नहीं है केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा कामनी कांचन के त्याग की आवश्यकता है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 और बाकी सारे मत गलत हैं मैं जानता हूँ वे साकार निराकार दोनों ही हैं और भी कितने प्रकार के बन सकते हैं वे सब कुछ बन सकते हैं ईशान के प्रति वही चिज शक्ति वही महामाया चौबीस तत्व तो बनी हुई है मैं ध्यान कर रहा था ध्यान करते करते मन चला गया रस के घर में रस के महतर हैं मन से कहा अरे रह वहीं पर रह माँ ने दिखा दिया उसके घर में जो लोग घूम रहे हैं वे बाहर का आवरण मात्र है भीतर वही एक कुल कुंडलनी एक शट चक्र है वह आद्याशक्ति स्त्री है या पुरुष मैंने उस देश में देखा लाहौों के घर पर काली पूजा हो रही है मां के गले में जनेऊ दिया है एक व्यक्ति ने पूछा मां को जनेऊ क्यों है जिसके घर में पूजा है उसने कहा भाई तूने माँ को ठीक पहचाना है परंतु मैं तो कुछ भी नहीं जानता